शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी मेहमा सूर्य कहते हैं महर्षियों अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर कौनच पर्वत पर चले गए पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी बारह कोच दूर चले गए तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियाँ प्रतीक्षित हैं मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ठ को प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया दो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है ऋषियों ने कहा प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए सूर्य ने कहा ब्राह्मणों मैं धन्य हूँ कृतकृत्य हूँ जो आप श्रीमानों को का संग मुझे प्राप्त हुआ साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर कर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ तुम लोग आदर पूर्वक सुनो अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है वह वा भगवान शिव को बहुत ही प्रिय परम पुण्यमयी और लोक पावन है उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्मपरायण वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा तो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे वेद प्रिय नामक वे, वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है उनके शिव पूजा परायण चार तेजस्वी पुत्र थे जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे उनके नाम थे देव प्रिय, प्रियमेधा, प्रिय सुकृत और सुव्रत उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म से परिपूर्ण हो गई थी उसी समय रत्नम पर्वत प्रदूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी उसकी आज्ञा से चार भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा आप लोग भक्त भगवान शंकर पर भरोसा रखें यो कह शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा इन्हें मार डालो बांध लो वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कहीं हुई वह बात नहीं सुनी क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान में स्थित थे उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की क्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए जो महाकाल नाम से विख्यात हुए वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रय जाता उन्होंने उन दैत्यों से कहा अरे खल मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना से दूषण को अपने हंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला जैसे सूर्य को देख कर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान शिव को देख उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई देवताओं की धुंदुमिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश शिव ने उनसे कहा तुम लोग वर मांगो उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्तिभाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले रिजों ने कहा महाकाल महादेव दुष्टों को दंड देने वाले प्रभो शंभो आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें शिव आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें प्रभो शंभो अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें सूर्य कहते हैं महर्षियों उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कुल भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा तो परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है